नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मोदा 90.4 पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग 60 प्लस वालों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं साठ साल के बाद जीवन में एक अच्छा अनुभव उनके पास आ जाता है और उस समय वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं इन साठ सालों में उन्होंने जो अनुभव पाया है वो एक खजाना उनके पास होता है जिसके बारे में हम लोग इस शो के माध्यम से सुनते हैं तो आप सभी की तरफ से आज के इस शो को सजाने के लिए डॉक्टर राम प्रकाश जी हैं जो हिमाचल से पधारे हुए हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर राम प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद भाई जी मैं मैं बुलाया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी जी आ, स्वागत है डॉक्टर राम प्रकाश जी आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए वर्तमान समय में आपके परिवार में कौन कौन है इसमें मेरी परिवार मेरी पत्नी है वो भी ज्ञान में चलती है मेरी तीन बच्चे हैं मैंने तीनों की शादी भी कर दिया और वो अपने पैरों पर स्टैंड भी हैं अब मेरे मैंने गवर्नमेंट जॉब किया मुझे पेंशन मिलती है इस करके मैं इसी ईश्वरीय इस ज्ञान को आगे पढ़ता हूँ और गीता पाठशाला में जाता हूँ गीता पाठशाला चलाता भी हूँ तो मुझे जो जीवन में मुश्किलें आती हैं जैसे मैं मुरली पढ़ता हूँ ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन करता हूँ तो उसका हल स्वतः ही हो जाता है तो वैसे भी परमात्मा मेरी मदद करते हैं जब भी मेरी मुसीबत आती है तो उसमें मेरी बहुत हेल्प होती है हुँ, हुँ, हुँ. तो अगर आप समय दें तो मैं एक किस्सा अपना जीवन का सुनाऊं कि मुझे एक बड़ी मुसीबत से कैसे निकला जी जी ज़रूर सुनेंगे आपके किस्से को भी और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन काल में जैसे कि बचपन की बातें होती है आपकी पढ़ाई दीक्षा वगैरह कहाँ पर हुई उसके बारे में बताएँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो गाँव के स्कूल में हुई फिर मिडिल क्लासेस के लिए मैं पाँच किलोमीटर दूर गया वहाँ मैंने मिडिल क्लास पास की उसके बाद फिर दस किलोमीटर दूसरा स्कूल था हाई सेकेंडरी वहाँ से मैंने सीनियर स्कंडी स्कूल में वहाँ प्लस बंद किया उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज में गया जो घर से लगभग अस्सी किलोमीटर है वहाँ से मैंने डिग्री ली उसके बाद मैं आयुर्वेद में चला गया वहाँ पाँच साल तक मैंने पढ़ाई की उसके बाद फिर मैं आयुर्वेदाचार्य की डिग्री ली कुछ साल प्रैक्टिस किया उसके बाद फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो मैंने कुछ टाइम समय गवर्नमेंट जॉब भी किया गवर्नमेंट जॉब के बाद रिटायरमेंट हुआ तो कुछ साल मैंने ग्लोबल हॉस्पिटल में भी लगाए अभी मैं घर में रहता हूँ और एक नशा मुक्ति का दवाई सबको फ्री भी देता हूँ और राजयोग के द्वारा अभ्यास भी कराता हूँ और बाकी भी जो अन्य बीमारियाँ उनका भी ट्रीटमेंट देता हूँ अच्छा <laughs> जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से वर्तमान समय में आप काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आयुर्वेद फील्ड में कैसे आना हुआ हाँ आयुर्वेद फील्ड में ऐसे आना हुआ इसके लिए एक सच्ची जो एक बात है मैं आपको को बताऊँ कि मुझे बचपन से ही पेट की प्रॉब्लम रहती थी अच्छा अच्छा खाना डाइजेस्ट नहीं होता था हाँ हाँ हाँ पहले तो मैंने और और फील्ड में जाने की सोची बी करते करते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पहले अपने आप को ठीक रखना है लंबी उम्र जीने के लिए तो उसके लिए मुझे कोई साधन नज़र नहीं आया नहीं। तो मैं अपने लिए इस आयुर्वेद की तरफ चला गया इसमें जब मैं गया तो मुझे सिंपल सा महसूस हुआ कि जैसे कोई भी बीमारी है पेट की प्रॉब्लम है या कोई मेरी की पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी तो आयुर्वेद में बहुत सिंपल सिंपल तरीके निकले जिससे मैंने अपने आप को ठीक मैनेज किया और महंगे भी नहीं हो सस्ते हैं लोकल तरीके हैं तो मेरी पेट की प्रॉब्लम होती है मुझे पेट में गैस बनना खाना ठीक डाइजेस्ट नहीं होना तो उसके लिए मैं आयुर्वेद की विधि से ही अपने आप को ठीक भी रखता हूँ औरों को भी वो वही सरल तरीका बताता हूँ लंबे खर्चे से बचने के लिए और अपने आप को ठीक रखने के लिए मैं सीधी सरल विधि आयुर्वेद में जो है वो इस सबको राय देता हूँ कहाँ से आपने किया पढ़ाई है सारे? मैंने पंजाब से किया अमृतसर से अच्छा अच्छा <laughs> उस समय की कुछ बातें बताइए पंजाब की पढ़ाई करते वक्त आपका दिनचर्या कैसे रहा पढ़ाई करते करते दिनचर्या में तो जब घर से दूर थे तो सारा दिन ही दवाई की फील्ड में जाता था तो कॉलेज में तो पाँच छः घंटे की पढ़ाई होती थी तो करते थे उसके साथ साथ मैं एक फार्मेसी में जाता था वहाँ मुझे मेडिसिन मैनुफैक्चरिंग का भी कुछ ज्ञान लिया जैसे चरण प्रास्त तैयार करना हुँ, हुँ, कोई कफ सिर्फ या और सिर्फ बनाना शर्बत बनाना ये टेबलेट बनाना ये पाउडर बनाना ये भी मुझे फार्मेसी में ज्ञान मिला जो मुझे जीवन में बाद में काम आया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका आयुर्वेद में जो आना हुआ और फिर आयुर्वेद में आने का भी एक बहुत ही सुंदर कहानी है आपकी कि आपको खुद को पेट के प्रॉब्लम्स रहते थे तो स्वयं के लिए मैं आया था स्वयं का इलाज करने के लिए आया था खुद का इलाज करने के लिए तो दूसरों का भी इलाज फिर अपने ही जी प्रोफेशन से करना शुरू किया और बताइए कि आप जैसे हिमाचल में रहते हैं वहाँ जो है किस तरह की किस तरह का कल्चर है किस तरह के लोग हैं वहाँ लोग बिल्कुल सीधे शादी हैं आज भी कहीं दूसरी स्टेटों में देखते हैं सुनते हैं अखबारों में देखते हैं तो बहुत क्राइम हो रहे हैं पर हिमाचल में क्राइम हुआ भी तो बहुत कम है कोई किसी के प्रति कोई ऐसी दुष्भावना या दुश्मनी नहीं रखते हैं वो सीधे साधे लोग हैं और सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी यहाँ से काफ़ी मतलब हद तक अच्छा है गर्मियों में भाई इतनी अधिक गर्मी नहीं होती सर्दी में ठंड जरूर होती है तो जैसे जैसी आपकी माउंट आबू की ठंड है ये कुछ अजीब सी ठंड है यहाँ अगर एक जुखाम भी किसी को हो जाता है तो हफ्ता दस दिन से पहले ठीक नहीं होता और हिमाचल में जुखाम भी हो जाता है तो वो भी दो दिन में ठीक हो जाता है ठंड ज़्यादा होने पर भी दो दिन में ठीक हो जाते है क्योंकि वहाँ का जलवायु कुछ ऐसा है <laughs> और खाना भी वहाँ ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है तो वहाँ बीमारी भी अधिक नहीं है अब तो बढ़ रही हैं बीमारियाँ मगर आम जगह से कंपेयर करें तो वहाँ लोग इतने बीमार नहीं हैं अच्छा खाते भी हैं और पहाड़ी इलाके रहने के कारण वो अच्छी मेहनत भी करते हैं और पहाड़ के ऊपर जाना और नीचे उतरना उसी उनकी एक्सरसाइज हो जाती है और छोटी मोटी रोग तो उनके ऐसे ही जले जा जाते हैं उनको दवाई लेना नहीं पड़ती है जी जी जी जी और लेते भी हैं तो उनकी लोकल मेडिसिन जड़ी बूटी जो होती है अभी भी वो उसका यूज़ करते हैं अच्छा कई ऐसे ही रोग हैं जिसको वो लोकल ही अपने टेक्निक से ठीक होते हैं कई बार ये दिखने में आया कि लोग जाते हैं चंडीगढ़ चले जाते हैं दिल्ली चले जाते हैं वहाँ पी में जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ बीमारी रह जाती है तो वो लोकल घरेलू नुस्खों से अपने आप को ठीक करते हैं अभी भी एट प्रेजेंट अभी भी ऐसी पोजिशन है अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर राम प्रकाश जी से बातें करेंगे आप सुना है रेडी मोदी 90.4 फॉर सुनते रहो मुस्कर रहो तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा है किसमत ने लूटा तुझको है किसमत ने लूटा तेरा खिलौना टूटा गंत बैठा खेलन राले खेले खेलन हार देखो लोगों तो कटपुतली का नाटक तो है संसार हम तुम सब हैं खेल खिलौने मीठे कड़वे और सलोने खेलो बच्चों ले लो बच्चों दो पौड़ी में बिकता है इंसान ले लो भोला सा भगवान ले लो भूखा हिंदुस्तान ले लो ये मैदिन जापान ये हैं लल्लू ये हैं ज्ञान ये हैं कल्लू ये हैं प्राण तू क्यों रोता चंद्र माने पीटा मेरी जान ना हो रो रो के हलकान तू है भारत की संतान ले ले तू ये तीर कमान मेरे प्यारे पहलवान बचा ले अपने घर की शान पीले बीड़ी खा ले पान मेरे खिलौने दो दो पानी खेलो बच्चों ले लो बच्चों लाया हूँ मैं कागज का गुल बूटा तेरा खिलौना टूटा तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा है किस्मत ने लूटा तुझको है किस्मत ने लूटा तेरा खिलौना टूटा गगन बैठा खेलन राले खेले खेलन हार देखो लोगों कटपुतली का नाटक है संसार नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं डॉक्टर राम प्रकाश जी हमारे साथ हैं सिक्सटी प्लस में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं इसीलिए अभी व्यसन मुक्ति का जो कार्यक्रम है वो अपने घर से ही चलाते हैं और लोगों को नशे से मुक्त कराने के लिए अलग अलग विधि विधान बताते हैं और साथ ही साथ गीता पाठशालाएँ भी चलाते हैं और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं तो सत्संग भी सुनते हैं कराते भी हैं तो ये एक अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि आप नशा मुक्ति के जो दवाइयाँ वगैरह लोगों को बताते हैं तो इसमें अच्छा करते क्यों करते हैं नशा क्यों है। करते हैं इसके पीछे जो कई प्रश्न हैं जी कई लोग संग दोष के कारण करते हैं कई लोगों के पास इतना धन आ जाता है कि उसको वो यूटिलाइज़ कहाँ करें तो उसको खर्च करने के लिए वो नशा की तरफ चले जाते हैं उस धन को यूज़ करने के लिए वो समझते हैं कि हम धन का यूज़ कर रहे हैं वैसे वो धन का यूज़ नहीं है वो धन की बर्बादी है और साथ में सिर की बर्बादी है परंतु तो उनके मन में ये भावना कि हमारे पास इतना पैसा है हम कहाँ डालें किसको दें तो जाएँगे तो खाली हाथ जाएँगे तो क्यों ना अच्छी तरह खा भी लें और खाने पीने के चक्कर में बीमार भी हो जाते हैं बड़े रोग भी लग जाते हैं और जो पैसा कमाया होता है वो जाते जाते उस पैसे को भी हॉस्पिटल में डॉक्टरों को देके चले जाती हु. तो नशे के पीछे तो कई रीज़न है हाँ ठीक कैसे करना इसके लिए तो सिंपल सी विधियाँ हैं कि जैसे उन दोस्तों से दूर रहो जो नशा कराते हैं उस रास्ते से भी दूर रहो जो नशा जिसमें मिलता है और इसमें परिवार का भी सहयोग चाहिए कि मेरी परिवार के सदस्य थोड़ा सा भी सहयोग करें कि नशा ना करें तो वो भी बहुत अच्छी एक मदद मिलती है अन्यथा परिवार वाले ही अगर आदमी शराब पीता है परिवार वाले पानी दे रहे हैं बोतल ला के दे रहे हैं तो उसको और हौसला हो जाता है कि परिवार तो सहमत है तो मैं और पी लेता हूँ खा लेता हूँ तो परिवार वालों को भी चाहिए कि वो नशे से दूर करने के लिए मदद करें उसकी सहायता करें उसको ऐसी प्रेरणा दें कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है तो इसमें भी उसको मदद मिलेगी और बाकी और भी कई देसी छोटी छोटी चीज़ें जैसे इलायची दालचीनी वगैरह मुँह में डाले अजवाइन वगैरह मिला के मिश्री वगैरह मिला के तो उसकी नशे की आदत धीरे धीरे छूट जाती है और इससे सबसे बड़ा तो है कि राजयोग यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना जब आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं और परमात्मा से जोड़ने के बाद उसके गुणों का वर्णन करते हैं उसकी शक्तियों का वर्णन करते हैं उसके कार्य का वर्णन करते, का करते हैं और अपना उसके साथ संबंध जो है उसको भी कायम रखते हैं तो नजर छोड़ने में बहुत बड़ी मदद मिलती है हुँ, हुँ, हुँ. जब परमात्मा का नाम रूप देश काल गुण कर्म और समन्त ऐसे तुम तो कहते हैं कि वो भगवान हैं हम उसके भक्त हैं परंतु तो राजो कहता है कि वो भगवान हैं और तुम उसके बच्चे हैं कहाँ भक्त की बात आ जाती है कहाँ बच्चे की आ जाती है तो बच्चे अधिकार में आ जाते हैं बच्चे का तो अधिकार है बाप से कुछ भी लेने का तो बच्चे बन के जब हमारको याद करते हैं और उस अधिकार के आधार पर जब परमात्मा से मांगते हैं कि पर परमात्मा हमें इस गंदी आदत से दूर रखिए तो उनके अंदर वो एक एंड्रोफिनाम का एक केमिकल पैदा होता है जो नशे से दूर करने में बहुत मदद करते हैं अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे राजयोग के बारे में आपने बताया राजयोग से नशा जो है कम हो जाता है या नशे आदमी दूर हो जाता है तो एक्चुअली मैं ऐसा राजयोग में क्या होता है जिससे व्यक्ति नशा छोड़ देता है राजयोग से हमारी ब्रेन में कुछ केमिकल पैदा होती हैं उनमें एक मुख्य केमिकल है एंड्रोफिन तो उस एंड्रोफिन के अंदर पैदा होने से उसके अंदर जो बुरी आते हैं नशा नशा के और भी उसके अंदर जो अवगुण हैं वो सभी धीरे धीरे कम होती जाते हैं उसका क्रोध शांत हो जाता है उसके मन में जो नेगेटिव विचार हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उसका बुद्धि परमात्मा से जुड़ती है जो जन जन्म के लिए उसका भाग्य बनाती है हम्म हम्म तो राजयोग के जो फायदे हैं जो लाभ हैं, वो तो बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा है हाँ जी और नशा तो उसमें एक मामूली बात है <laughs> जब उसके मन में ऐसा संकल्प आ जाता है कि मुझे पापकर्म करना है तो पापकर्म करने के संकल्प भी खत्म हो जाते हैं <laughs> क्योंकि संसार में दो ही बातें हैं ना एक पुण्य कर्म करना और एक पाप कर्म करना जब इंसान पुण्य कर्म करना चाहता है तो उसको पुण्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और शक्ति आ जाती है और पुण्य कर्म करने के अनेक रास्ते सामने आ जाती है। जाते हैं जब पाप कर्म करना चाहता है तो पाप करने की शक्ति आ जाती है और पापकर्म करने के अनेक रास्ते सामने आ जाते हैं परंतु पुण्यकर्म करने की प्रेरणा परमात्मा से प्राप्त होती है क्योंकि वो डिपार्टमेंट परमात्मा के पास है और पापकर्म करने की प्रेरणा परमात्मा से प्राप्त नहीं होती वो डिपार्टमेंट परमात्मा के पास नहीं है वो ही के पास है। um -huh. तो नशा करना छल कपटी बीमारी रावण का डिपार्टमेंट है तो रावण के डिपार्टमेंट से इंसान छूट जाता है रावण के चंगल से छूट जाता है <hati> <laughs> <और इस परीश्या> चंगल में इस पर गोद में आ जाता है जिसे ईश्वरी गोद मिल जाती है जैसे कोई भी पिता अपने बच्चे को नहीं चाहता है कि वो बुरी संगत करे बुरे रास्ते पर चले ऐसे परमात्मा भी अपने बच्चों को कभी नहीं चाहता है कि उनमें बुराई आए <laughs> जब परमात्मा की गोद में बैठते हैं परमात्मा की उंगली पकड़ लेते हैं तो सारी ही बुराइयाँ अंदर से निकलती जाती हैं जी एक और बात पूछना चाहूँगा डॉक्टर राम प्रकाश जी जैसे कि हम लोग आयुर्वेद में क्या क्या मेडिसिन है या फिर क्या क्या नुस्खे हैं जिससे व्यक्ति राजयोग नहीं सीख रहा है या राजयोग केंद्रों से दूर है तो ऐसे लोग नशे से चुकतु होने के लिए या मुक्त होने के लिए नशे से मुक्त होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए भाई जी जब आदमी नशा छोड़ता है तो उसको कुछ दिन के अंदर कुछ दिन तक एंठन बनी रहती है उसके श्री में एक ऐसा एक्शन होता है जैसे उसको ऐसा फीलिंग होती है कि मेरे अंदर नशा एकदम आए ताकि मेरी बॉडी पेन उसे पेन सी होती है थोड़ी सी और वो पेन अगर दो तीन दिन आदमी नशा ना करे तो पेन स्वतः ही खत्म हो जाती है अच्छा और नहीं अगर आदमी रह सकता है तो दूध में सोंठ उबाल के पिए सोंठ सोंठ का पाउडर जिंजर पाउडर दूध तो में सौठ जिंजर पाउडर या लवंग पाउडर लवंग पाउडर तो उससे उसकी बॉडी पेन जो नशे के कारण से टूटता है हुँ, हुँ। वो टूटना बंद हो जाता है लवंग पाउडर से और सौठ पाउडर से या थोड़ा सा जयफल का पाउडर भी डालें जयफल जो होता है तो इनसे उसकी एंटन खत्म हो जाती है एंटन ज्यादा दिन ही तंग करती सारी बड़े से बड़ा नशा भी होता है जब भले ही आदमी साल से नशा कर रहा है साल से कर रहे साठ सत्तर साल से भी कर रहा तो भी पाँच सात दिन उसको तंग करती है और वो इन दो तीन चीज़ों से ही एंठन कम हो जाती है और धीरे धीरे नशे की आज से भी हिम्मत आ जाती है उसमें कि मैं इसको छोड़ दूँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो अगर किसी को भी इस तरह का नशे का लत है बीडी सिगरेट तम्बाकू या कोई भी नशा आप करते हैं तो इस तरह के तीन चार जो नुस्खे डॉक्टर साहब ने बताए हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं एक तो आप संकल्प करें कि आज से हम नशा छोड़ देंगे और जैसे ही आप छोड़ने का संकल्प करते हैं तो दो तीन दिन आपको बहुत मुश्किल का सहन करना पड़ता है दर्द होता है बॉडी में तो उस दर्द को कम करने के लिए बहुत ही सुंदर तरीका नुस्खा जो बताए गरम दूध और उसमें लवंग या फिर अदरक या सौठ इसको जो है पीस के मिला के इसका अगर गर्म करके आप उबाल के पी लेते हैं तो इससे गुड़ थोड़ा सा हल्का डाल सकते हैं है, है ना जिसे आपको जो है शरीर में जो दर्द हो रहा है जो अनइजीनेस फील हो रहा है वो कम हो जाएगा दिन में दो तीन बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं तीन दिन के लिए तीन दिन के बाद तो अपने आप ही सारे दर्द बॉडी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है और फिर नशे की लत आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो तीन दिन के बाद आप अपने आप ही अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और अच्छा जीवन शैली को आप अपना सकते हैं और समाज में एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं तो चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप मैसेज करके अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं आप सुनाए हैं रेड मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्करा रहो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 हवा पहले चलती है फिर इकलत इनकार की रुख पे ढलती है हे प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है फिर इकलट इनकार की रुख पे ढलती है ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम लटे चेहरे से सरकाओ खाओ तमन्ना आंखें मलती है खो हम मेरे मान ब जाओ कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुरख़ लबों पे रंग तो है इकदार का अरे हमदम मेरे बादल ने चोभी किए पाचल के साए है तुमसे मिल मिल के सब दुनिया में गए बादल ने चोभी किए पाचल के साए ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम चुरा लो मैं जल में मेरा अरमा भी रह जाए हमदम मेरे मान भी जाओ कहने मेरे प्यार का अरे हलका हलका सुरख़ लबों पे रंग तो है इतरार का अरे हमदम मेरे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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बात ही अच्छी बातें हो रही है डॉक्टर राम प्रकाश जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही है राम प्रकाश जी फिर से आपका स्वागत है और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप देश विदेश या भारत में कहाँ कहाँ आपका भ्रमण हुआ है भ्रमण स्थल के बारे में बताइए हाँ भाई जी जब कॉलेज टाइम में था तो उसमें हमारा इंडिया में घूमने का प्रोग्राम बना था जिसे हम दिल्ली होते हुए मद्रास होते हुए बंगलौर होते हुए मैसूर उट तक गए थे हु. उसी रूट से आ भी गए थे और बाकी हमारा हिमाचल से पंजाब तक हरियाणा तक दिल्ली तक आना जाना चलता रहता था जब से ईश्वरी ज्ञान में आगे हैं तो तीर्थ यात्रा करना या कहीं और दूर तक जाने की इच्छा स्वतः समाप्त हो गई क्योंकि जब ईश्वर का मन में बास हो गया ईश्वर ने अपना स्थान मेरे मन में बना लिया मेरी मस्तिष्क में बना लिया तो इस पर ये जो सेवा केंद्र हैं जो सेंटर हैं सब सेंटर हैं उन तक जाने की ही इच्छा रह गई बाकी इच्छाएँ धीरे धीरे कम होगी तो मेरी इच्छा जो है वो सेंटर तक जाने की है और वहीं तक मैं जाता हूँ और बाकी देश विदेश घूमने की इच्छा नहीं है एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप जब ईश्वरीय ज्ञान मिल गया इसलिए आपको खुशी मिल गई है संतुष्ट आगे जीवन में लेकिन इसके साथ में मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोग भ्रमण में जाते हैं जैसे आपने कहा अलग अलग जगह घूमना हुआ तो फिजिकल सराउंडिंग में कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं कौन से जगह आपको लगा कि ये जगह बहुत अच्छी है हिमाचल में बहुत सारी मंदिर हैं बहुत सारे पर्यटक स्थान भी हैं नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है तो एक तो हमारे नज़दीक ज्वालाजी का मंदिर है अच्छा वो बहुत प्रसिद्ध है उसमें एक लाइट जगती है जो हजारों सालों से जगती आई है अच्छा उसको जलाने के लिए कोई भी केमिकल या कोई घी वगैरह तेल नहीं डालते हैं अपने आप ही जलती रहती है बल्कि उसको बुझाने के लिए तो ऐसा इतिहास में सुना कि अकबर ने भी उसको बिझाने की कोशिश की थी उसके ऊपर पानी डाला बहुत बड़ा लोहे का तवा रख दिया तो भी नहीं वो बजी तो उससे खुश हो के प्रभावित होके उसने भी वहाँ एक सोने का छत्र चढ़ाया था अच्छा जो अभी भी सोने का छत्र वहाँ है जो है? दिल्ली से वो पैदल आया था अच्छा उसके बाद वहाँ और भी एक गोरख डीबी नाम का मंदिर है ज्वाला के साथ जिसमें पानी उबलता है पर जब उस पानी में हाथ डालते हैं तो पानी ठंडा महसूस होता है ऐसे पानी में गुड़ होती रहती उसके बाद एक चामुंडा देवी का मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है बहुत पर्यटक स्थल है कांडा देवी का मंदिर है नैना देवी का मंदिर है चिंतपूर्णी का मंदिर है दिवसिद का मंदिर है जहाँ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार के परिवार आते हैं कई दिनों तक तो अंबेला लगा रहता है तो ऐसे हिमाचल में बहुत सारे मंदिर हैं ऊपर दशहरा कुल्लू की तरफ जाते हैं तो वहाँ दशहरा बहुत प्रसिद्ध है और एक हमीरपुर में से जान पर जगह है जहाँ होली का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है आठ दस आठ दिन तक वो मेला लगा रहता है तो उसमें होली भी चलती है और दूर दूर से लोग भी आते हैं कुछ व्यापारी लोग भी आते हैं जो अपना व्यापार कारोबार कारो करते हैं जिससे उनकी रोटी रोजी चलती है तो ऐसे ही हिमाचल का जो कल्चर है उसके बारे में भी वहाँ डांस होते हैं नृत्य होते हैं जो आ, देश विदेश तक लोग उन नृत्यों का अनुभव महसूस करते हैं पसंद करते हैं और और भी जगह से लोग वहाँ आते हैं जो अपना प्रोग्राम शो करते हैं परंतु हिमाचल के जो डांस हैं जो वहाँ का कल्चर है उसके आधार पर उनका जो पहनावा है उसको पहन कर जो ढोल बजाते हैं अन्य उनके इंस्ट्रूमेंट भी हैं उनके साथ वो नृत्य करते हैं वो बहुत ही रमणीक लगते हैं बहुत ही दिल को खुश करने वाले उनके हम्म हम्म हैं हुँ हुँ हुँ। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हिमाचल की बातें चल रही हैं हिमाचल की टूरिज्म के बारे में आपने बताया और इसके साथ में वहाँ का जो खाना है या फिर वहाँ की पॉपुलर वस्तुएँ कौन कौन सी हैं खाना तो वहाँ सिंपल जैसे चावल डेली खाते हैं वहाँ के लोग चावल एक टाइम अवश्य खाते हैं अच्छा और दूसरी टाइम जब गेहूँ का सीजन होता है तो गेहूँ का चपाती चलती है और जब सर्दियों का मौसम होता है तो मक्की का अनाज जो है उसकी मक्की की रोटी ज़्यादा चलती है मक्की के साथ सरसों का साग हो जाता है <laughs> और साथ में मक्खन भी उनके अपने घर में होता है क्योंकि भैंस भी सब रखते हैं अच्छा। गाय भी सब रखते हैं <laughs> गाँव में जितने परिवार होते हैं सबके <laughs> पास भैंस गाय जरूर होती है पहले बैल भी होते थे आजकल बैल का काम थोड़ा कम हो गया ट्रैक्टर वगैरह आ गए पहाड़ी इलाके में भी छोटे छोटे ट्रैक्टर आ गए तो भी वो ट्रैक्टर से खेती करते हैं बाकी अपने अपने छोटे छोटे बगीचे हैं उनके और ऊपर के इलाकों में तो फलों के बगीचे बहुत हैं ये है बादाम है अखरोट है ऊपर तो बहुत होता है बाकी नीचे भी नाशपाती हुआ अमरूद हुआ ये सब चीज़ें नीचे भी अभी हो रही हैं अब तो एक ऐसा एप्पल भी आ रहा है जो गर्म इलाके में होने वाला भी है अच्छा तो गर्म इलाके के लिए भी उस एप्पल की तैयारी हो रही है ताकि वो वहाँ भी पैदा हो सके और एपल अच्छा एक फल है जो बहुत ही सेहत के लिए उपयोगी है तो वहाँ बारह ही महीना एप्पल होता है नहीं नहीं वो तो बरसात के मौसम में होता है आहा। पर नीचे का जो गर्म इलाका है उसमें भी एप्पल को तैयार कर रहे हैं ताकि अच्छा। नीचे भी हो जाए अच्छा अच्छा, अच्छा। जो इलाका पंजाब के साथ का लगता है पहाड़ी इलाका है पर वो पहाड़ छोटे हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है वो तीन हजार फीट तक है सेब जो है वो छह हजार फीट से हाइट से ऊपर होता है पर वो तीन -चार हजार तक भी हो ऐसी नस्ल भी की तैयार कर रहे है ताकि नीचे के इलाके में भी सेब तो वो भी प्रोग्राम चल रहा है और शायद कामयाबी मिल भी गई है और जल्दी सेब नीचे ही तैयार होना शुरू हो जाएगा हुँ। हुँ। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है हिमाचल प्रदेश में जो खास एप्पल है उसका जो खेती है उसका जो फ्रूट है वो वहाँ पर ज़्यादा मिलता है और बारिश के सीज़न में ही सिर्फ वहाँ पर उसकी पैदावार होती है और पूरा बारह महीना उसको चलाते हैं तो उसको क्या करके रखते हैं उसको फिर कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज में रखते, रखते है। हैं ताकि वो सारा साल चलता रहे और बड़ी-बड़ी जो शहर हैं दिल्ली बंबई, कलकत्ता मद्रास उन तक भी वो फिर वहाँ से जाता है हम्म हम्म हम्म और वहाँ पर सस्ता है क्या एप्पल <laughs> जहाँ सेब की सस्ता होने की बात है आ, तो सेब की जो ग्रेडिंग होती है उसकी जो क्वालिटी है आ, उसमें जो ए वन क्वालिटी है आ, वो तो बड़े शहरों में चली जाती है अच्छा अच्छा वहाँ भी मिलती नहीं वहाँ नहीं मिल, मिलती है तो कम मिलती काम है और एकदम वो फ्रेश सेब ही शहरों में जाना जाएगा वहीं वो कोल्स टेरेज में जमा हो जाता है आ, पर हिमाचल में जो मिलता है सेब वो फ्रेश मिलता है आ, तो फ्रेश सेब जो है वो लोग वहाँ लोकलिटी के हिसाब से लेते हैं और जो सेब कोल्ड स्टोरेज में आता है वो फिर कोशू से हिमाचल में आएगा वो वो हिमाचल में महंगा मिलता है अच्छा, तो जाता हिमाचल से सस्ता है और आते कहीं वो रेट डबल हो गया तो सेब जो लोग शुरू में ले लेते हैं अपने खाने के लिए या खा लेते हैं वो अच्छा है सस्ता <laughs> भी है। पर वो सीप जब कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है फिर वापस आता है तो वो जाता है। <laughs> जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा हमारे सभी श्रोताओं को ये सुनकर बड़ी अच्छी लग रही होगी बातें किस तरह से जो है एप्पल का बिजनेस होता है और वो किस तरह से जो है उनका मैनुफेक्चरिंग फिर बाद में मार्केटिंग के लिए कैसे जाता है और फिर कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से उसको पूरा ही बारह महीना जो है प्रिजर्व किया जाता है और पूरे साल भर आपको एप्पल इसके वजह से मिल मिल जाता है तो आई आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत आपको सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो घड़िया है मनादी गरजूल घड़ी उम्र की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 का बुलबुला है इनका ज़िंदगानी दम भर का ये फसाना पल भर की ये कहानी हर सांस साथ अपने थ अपने पैगाम ला रहा है करमा है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है ये वक्त जा रहा है किसके लिए रुका है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर राम प्रकाश जी हमारे साथ हैं और सिक्सटी प्लस हैं क्या उम्र है आपका अभी सिक्सटी एट ईय सिक्सटी एट ईयर्स में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो ये अपने आप में उनकी एक जो है खुद इस पेशे से जुड़े हुए हैं आयुर्वेदाचार्य हैं इसीलिए वो अपने हेल्थ को मेंटेन रखे हुए हैं फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए पूछना चाहूँगा कि 68 इयर्स में भी आप किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं उसका रहस्य क्या है बताइए इसके बारे में पहली बात यह है कि मैं नशा बिल्कुल नहीं करता हूँ न मैंने पिछली जिंदगी में नशा किया किसी ने जानबूझ के जीवन व्यवस्था में कोई सिगरेट पिला दी या बाइन पिला दिया तो उसको मैंने गलत महसूस किया और आगे को मैंने उन लोगों के से संपर्क नहीं रखा जिन्होंने मुझे गलत थोड़ा रास्ता बताया हुँ, हुँ, पर मैंने किसी ने छोड़ने की बात नहीं की मैंने अपना भी छोड़ दिया थोड़े थोड़ दिन कल्चर के कल्चर जो था उसके कारण भले ही अडॉप्ट किया था पर मैं इस सब चीज़ों से दूर हूँ पहले से बाकी मैं चाय जो है जिसको सब दुनिया पीती है मैं बचपन से चाय भी नहीं पीता हूँ बचपन से दूध पीता और खाने पीने में भी मैं ज़्यादा चटपटी चीज़ें ज़्यादा हैवी खाना ये पसंद नहीं करता हूँ मैं सिंपल दाल रोटी पर ज़्यादा यकीन रखता हूँ हु. और सब्ज़ी और फल की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ और जैसे जैसे आदमी की उम्र पचास हो जाती है उसके बाद उसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है आम चारों तरफ देख कि कैल्शियम की कमी से लोगों के घुटने में दर्द होना उनके चलने में दिक्कत आना उसके हिसाब से मैं अपने आप को हर साल अलसी तिल फूल मखाना और गोंद इन चार चीज़ का कॉम्बिनेशन करके उसको मैं खाता रहता हूँ अलसी तिल तिल फूल मखाना फूल मखाना गोंद गोंद इसका कॉम्बिनेशन बना के मैं खाता हूँ उससे मुझे वीकनेस भी नहीं महसूस होती और मुझे कोई बॉडी पेन या कोई घुटने में दर्द या कोई पीठ में दर्द ये प्रॉब्लम भी महसूस नहीं होती और प्रॉब्लम ना होने के कारण मैं दवाई की तरफ भी नहीं जाता मैं दवाई भी नहीं खाता <laughs> मेरा बी भी ठीक है बाकी भी शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अभी मैं ठीक हूँ एट प्रेजेंट जी जी और मैं नशा भी कोई नहीं करता हूँ <laughs> <laughs> चलिए आपका से पता चल गया हमारे सभी श्रोताओं को और जो सीनियर सिटीजन है फिफ्टी प्लस है वो भी लोग इस तरह का जो है प्रयोग करना शुरू कर दें ताकि बीमारियों से बचे रहें और ज्यादा उम्र दराज होने पर भी वो हेल्दी फेल्दी रह सकते हैं तिल आलसी मखाना गोद और, गौन्द। और गौन्द। ये की कमी भी पूरी करता है और रोगों से भी मुक्त रखता है, है? पावर भी बढ़ाता है अच्छा शरीर को स्वस्थ रखने की भी इसमें क्षमता बहुत है तो और साथ में किसमिस यूज कर किसमिस भी यूज़ कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आप रेगुलर अपने डाइट में या फिर आप पीस के रख ले इसको एक एक चम्मच सुबह शाम आप फाकी कर सकते हैं या पी सकते हैं इसको पानी के गर्म पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकते हैं इससे आपका सेहत जो है बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी वेल्दी आप रह सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आ, जैसे कि आपके परिवार में तीन लड़कियाँ जिनकी शादी हो चुकी हैं दो लड़की दो लड़कियाँ दो लड़के दो लड़के एक लड़की एक लड़की कुल कितने लोग हैं परिवार में कितने लोग हैं लड़की अपने घर में है दो लड़के है वो एक लड़का जॉब करता है बाहर और एक लड़का जो बिजनेस करता है वो हमारे साथ है उसके आगे तीन बच्चे और हो गए हैं अच्छा और हम बूढ़ा बूढ़ी मतलब हम दो दादा दादी और एक हमारा बच्चा हमारे नजदीक है तीन उसके आगे बच्चे अच्छा अच्छा <laughs> तो आप दादा दादी है हाँ हमारी मेरी माता पिता भी हैं अच्छा पर वो गांव में रहते हैं पाँच किलोमीटर दूर अच्छा वो हमारे दो छोटे भाई हैं जो उनकी देखभाल करते हैं क्या बात है तो उनकी एज क्या है अभी मेरी पिताजी की इयर्स है और माता की एज नाइन्टी टू ईर्स है पिताजी ने इस उम्र तक चश्मा नहीं लगाया तो बिना चश्मे के पढ़ते है अच्छा अखबार भी और भी शास्त्र है उनको बिना चश्मे के पढ़ेंगे और हमें तो चश्मा लग गया वो इस उम्र में भी चश्मा का यूज़ नहीं करती अच्छा अच्छा अभी भी हेल्दी वेल्दी है हेल्दी -वेल्दी। क्या बात है क्या बात है अच्छा <laughs> एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप दादा दादी बन गए हैं तो अपने पोते पोतियों के साथ आपका कैसे बैठना उठना है कहानियाँ वगैरह कुछ सुनाते हैं उन्हें तो उनके बारे में बताइए जहाँ पोते पोती की बात है तो कहानियाँ तो वो पूछते हैं उनको कहानी सुनाना पड़ती है <laughs> क्योंकि वो जबरदस्ती कहते हैं हमें कहानी सुनाओ नहीं तो हम आपका काम नहीं करेंगे अच्छा जब उनको कोई काम करवाना होता है तो उनको प्रॉमिस करना होता है कि आप कोई कहानी सुनाता हूँ <laughs> कहानी उन्हें कुछ भी सुना दे अच्छा पर अच्छा। वो पक्षियों की या नेचर की चीज़ों के बारे में ज़्यादा कहानी सुनना चाहते हैं कहानी सुना दी जाए उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है <laughs> हर काम को बच्चे करने के लिए तैयार रहती हैं। जब उनको कहानी सुना दी जाए <laughs> तो खाने पीने की इच्छा की इतनी खाने पीने की इच्छा की वो मत, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं अच्छा और कहानी सुनने के लिए वो मेरे पास आती हैं कहानी सुनने पर वो मेरा सारा काम सॉल्व कर देती है तो कौन सी कहानी आप सुनाते रेगुलर मैं उनको जैसे उनको बता देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है उसकी जैसे आपका पेड़ है इतनी लंबी लंबी टांगे हैं इससे बड़ा उसका पेट है वो सौ सौ रोटी खा जाता है पानी भी खूब पीता है ऐसी कहानी सुनने पर खुश हो जाती है <laughs> और उनके बारे में बच्चियों के बारे में क्या क्या करती है बताइए थोड़ा सा स्कूल में पढ़ते हैं बाकी आजकल सारा हर जगह इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं और घर में आते हैं तो अपना होमवर्क करने के बाद कुछ तो वो टीवी की तरफ चले जाते हैं जैसे कि दुनिया के बच्चे जाते हैं फिर भी जब उनको रोकता हो तो फिर मुझे ये कंपेयर कर दें कहानी सुनाओ हम ये सारा काम छोड़ देंगे <laughs> तो कहानी के नाम पर वो उनको नेचर की कहानी सुना दें कोई जंगली की सुना हैं या धार्मिक कथा सुना दें कोई कृष्ण के बारे में कृष्ण का कोई रोल हो तो उसको भी ज्यादा पसंद करते हैं अच्छा अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो नाटक भी वो देखते हैं दूसरा कि जिसमें वो कृष्ण का और भीम का रोल देखते हैं टीवी में तो वही सच्चाई जानने के लिए मुझे कपहल करते हैं कि हमें भी कृष्ण और भीम की कोई कहानी सुनाओ तो उस कहानी पर वो खुश हो जाती है जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने पोते पोतियों के बारे में और ख़ुशी होती है जब बच्चों को जो है बड़े प्यार से हम लोग कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चियाँ जो है कहानियाँ सुनकर खुश हो जाती हैं और फिर वो आपके साथ दोस्ताना बनाए रखती हैं तो अब एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर मौसम किस तरह का है दिनचर्या है उसके बारे में बताए हाँ भा जैसे छः रितुओं की बात करते हैं छः की छः रितुँ ही भाँ होती तो हैं गर्मी का मौसम जो है वो तीन महीने वो चलेगा दो तीन महीने वो चलेगा उसके बाद बरसात आ जाती है तो बरसात अब ऐसी होती है वहाँ बार डेली बारिश होती है और कई कई बार बारिश होती है अच्छा जैसे बरसात के मौसम में कहीं कहीं जैसे पंजाब की तरफ तो एक दो दिन बारिश होती है सारी बरसात में पर हमारी लगभग डेली बारिश होती रहती है हुं हुं हुं। आजकल जैसे मौसम बदल रहा है तो बारिशें कम हो रही हैं तो डेली बारिश होती थी नेचुरल खेती होती है धान की खेती होती है तो उसको डेली बारिश होगी तो वो धान की फसल भी अच्छी होती है और जब सर्दी आती है तो सर्दी भी अच्छी होती है पहाड़ी इलाके में बर्फ़ पड़ती है ठंडी हवा चलती हैं तो पतझड़ भी ठीक होता है सारे पत्ते उसमें झड़ जाते हैं छः तो की छी रितुँ ही वह बड़ी अच्छी ढंग से गुजरती है अच्छा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम को सुनकर आपकी बातें हिमालय की बातें सुनकर और वो भी मन से हिमालय में पहुँच गए होंगे जहाँ पर छः की छः ऋतियाँ जो है व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलती रहती हैं और बारिश डेली होता है ये सुनकर उन्हें खुशी हो रहा होगा और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं को एक मैसेज के तौर पे आपका जो निजी अनुभव है ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर जो राजयोग का आपने अभ्यास किया उसका अनुभव जरूर सुनाइए जहाँ ब्रह्मगारी सत्य में जुड़ा और इस संसार के बीच में जो शक्तियाँ काम करती हैं उसका मुझे जो अनुभव हुआ पहले तो मुझे मैं रामायण मोहबादी शास्त्र भी पढ़े गीता भी पढ़ी कुछ पता नहीं लगता था तो जब इस ज्ञान में आया तो पता लगा और अनुभव हुआ और पूरा निश्चय भी हुआ कि जब हम ईश्वर से अपनी बुद्धि को जोड़ते हैं तो इससे वहीं ईश्वरीय इस शक्ति प्राप्त होती है जब ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो हमारे अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं और दिव्य गुण आने के बाद हम देव देवता पद को प्राप्त कर स्वर्ग में चले जाते हैं यानी स्वर्ग इसी धरती पर बन जाता है फिर जैसे ही दूध केंद्र दही के एक बूंद डाल दी जाए तो दूध जम जाता है ऐसे जब इंसान में दिव्या गुण इस विक्तियाँ आ जाती हैं तो उसमें दिव्य गुण आ जाते हैं दिव्य गुण के आने के बाद वो प्रलब्ध के रूप में स्वर्ग इसी धरतीपुर के लिए तैयार हो जाता है फिर स्वर्ग में जब देवी देवता रहते हैं तो उनको एक उनका की देश भारतवर्ष होता है तो उनको युद्ध करने के लिए मिल्ट्री की आवश्यकता नहीं होती तो मिल्टी डिपार्टमेंट स्वर्ग में नहीं होता उसके बाद वो क्राइम नहीं करते हैं तो पुलिस और न्यायालय भाग भी खत्म हो जाता है उसके बाद सादा हर मौसम होता है सदयुक्त दुनिया में उस टाइम कोई रोग नहीं होता तो मेडिकल डिपार्टमेंट खत्म हो जाता है उन देवताओं को मोटर गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती उनके पास पुष्प विमान होते हैं तो विमान में ही बुझ जाती हैं पिकनिक स्पोर्ट जो अमेरिका चलिए आज देश हैं वो पिकनिक स्पोर्ट बन जाती हैं धीरे धीरे सतो रजो तम अवस्था से गुजरते हुए जैसे ईश्वरी ज्ञान के आधार पर वो तमोगुणों में देवता चले जाती हैं तो उनमें दिव्य गुण खत्म हो जाती हैं और उनमें रावण की प्रवेशता हो जाती है रावण की प्रवेशता के बाद उनमें असुरी शक्तियां आ जाती हैं जैसे जैसे इंसान में असुरी शक्तियां आती हैं तो वो अत्याचार शुरू कर देता है अत्याचार के बाद दुख अशांति बढ़ती है और जैसे जैसे दुख और अशांति बढ़ती है तो उसमें भक्ति भावना पैदा होती है हु. जैसे जैसे भक्ति भावना पैदा होती है तो फिर आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है तो आज के टाइम पर अवसर शक्तियाँ भी ऊपर चली गई अत्याचार भी बहुत बढ़ गए दुख अशांति भी बढ़ गई और आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई हम्म तो आध्यात्मिक शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है ऐसे ऐसे इंसान का अपना स्वभाव संस्कार कर्म बोलचाल और दृष्टि में अपवित्रता जाती है उस अपवित्रता इंसान दुखी होता है जैसे जैसे वो दुखी होता जाता है तो दूसरों को दुख देता है वो ये समझता है कि मुझे दुख देने वाले दूसरे हैं तो दूसरों को दुख देता है उनको दुख देने से उसकी स्वतः के दुख और बढ़ जाती हैं जब अपने दुख बढ़ जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उनका बुद्धि कमज़ोर हो जाती है विवेक कम हो जाता है समझ कमज़ोर हो जाती है उनको अच्छे बुरे की पहचान ही रहती नहीं। और जब नहीं रहती है पहचान तो वो पाप और पुण्य की परिभाषा ही भूल जाती है फिर वो हथें शुरू कर देते हैं जैसे जैसे हतें बढ़ती जाती हैं ऐसी प्रकृति की पंच होता है हो जाती हैं हाथें जब और बढ़ जाती हैं तो पाँच तत्व विकराल रूप धारण करते हैं फिर भयंकर आंधी तूफान भूकंप आते हैं न्यूक्लियव चलते हैं सुनामी आती है जलप्रलय होती है आग बरसती है कहीं कहीं खूने ना कोली होती है तो इसे पाँच सौ तत्व विकराल रूप धारण करके भ्रष्टाचारी सृष्टि का विनाश कर देते हैं और जो ईश्वरीय शक्ति गुप्त रूप से प्राप्त होती है उसके आधार पर सती की सृष्टि की स्थापना हो जाती है ऐसा ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर मुझे अनुभव हुआ क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान से हमारी 21 जन्म का राज्य राज्यभाग्य भी प्राप्त होता है और पिछले तेईस जन्म की पाप भस्म हो जाती हैं। और जो हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं इससे हमारा पुण्य का खाता जमा होता है परन्तु तो पाप भस्म नहीं होते जितने भी आध्यात्मिक शक्ति के सोर्स हैं उन सोर्स से पुण्य का खाता तो जमा हो जाता है परंतु पाप कर्म भस्म नहीं होती है तो पापकर्म भस्म करने का दो ही तरीके हैं या जैसे पाप पापकर्म किया वैसा ही फल भोगना भोग के खत्म होते हैं और दूसरी विधि है राजयोग वो राजयोग की विधि परमात्मा ही आगे बताते हैं तो इस राजयोग की विधि से हमारे जन्म जन की पाप भस्म होते हैं ये राजयोग की विधि इसको कोई इंसान नहीं जानता इसे परमात्मा ही मूल्य के माध्यम से ब्रह्म मुक्तारा में हमें बताती हैं क्योंकि सभी धर्मों ने परमात्मा को एक लाइट माना है निराकार माना है ज्योतिष रूप माना है जैसे परमात्मा निराकार है ज्योतिष रूप है ऐसी उसकी रचना आत्मा भी निराकार और ज्योतिष रूप है <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को ब्रह्म कुमारी का जो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने किया और शॉर्ट में साइकिल के रूप में आपने वो सारी सृष्टि की बातें बता दी और इन्हें जो है बैठे बैठे सृष्टि चक्र का ज्ञान हम सभी को दिया धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब आपको और चलिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने सुनाई एक तो हेल्थ टिप्स आपने दी हैं नशा मुक्ति के लिए जो चीज़ें बताई आपने आशा करता हमारे सभी श्रोता ने नोट किया होगा और दूसरा आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने के लिए जो एक विशेष जो प्रयोग आप खुद करते हैं जैसे कि तिल आलसी फुलमखाना और गोंद ये चारों चीज़ों का जो है मिश्रण आप डेली अगर लेते हैं तो आप आजीवन जो है स्वस्थ और मस्त रहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया और मैं कहूँगा कि आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें और दूसरों को भी बताएं जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो उसके लिए आप खुद तो प्रयोग करें ही लेकिन दूसरों को भी ज़रूर बताइए ताकि उनका भी जीवन सुंदर और सुगम बने तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू भाई जी जी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 शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुना शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी महिमा सब जी